पीसा की झुकी मीनार और गैले का प्रयोग लेखन वेंडी मैकडोनल्ड चित्रांकन पाओलो रोई हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि हर हफ्ते मासीमो एक खेत पर काम करने वाला लड़का अपने चाचा को दोपहर का भोजन पहुंचाता था वो अपने चाचा की नाव पर पुल के ऊपर से खाना फेंकता था एक दिन एक अजनबी ने वो खाना गिरते हुए देखा और उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ भारी पनीर और हल्की ब्रेड ठीक एक ही क्षण पर नाव में जाकर गिरे ये कैसे हो सकता था वो अजनबी युवा प्रोफेसर गैले थे उसके बाद गैलेलियो और मासिमो ने मिलकर वस्तुओं के गिरने के तरीके का पता लगाना शुरू किया यदि आप एक पंख और एक हथौड़ा एक साथ गिराए तो क्या होगा एक पत्थर और कागज की एक शीट को एक साथ फेंकें अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए फिर उन्होंने अब तक के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक को अपनाया और अब मुख्य कहानी मासिमो ने पुल से एक पत्थर फेंका और उसे नदी में गिरते हुए देखा अरे मासिमो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते पुल के पार बकरियों का झुंड चरा रहे एक लड़के ने पुकारा मासिमो ने हाथ हिलाया धन्यवाद लेकिन मुझे यहां पर अपने चाचा की नाव का इंतजार करना है मासमो ने एक और पत्थर फेंका वो फटाक से पानी में गिरा एक अजनबी ने कहा यह एक अच्छा खेल लगता है यह कोई खेल नहीं है सर मासमों ने उत्तर दिया मैं देख रहा हूं कि पत्थर कितनी तेजी से नीचे गिरता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उस आदमी ने पूछा क्योंकि मैं अपने चाचा का इंतजार कर रहा हूं मासिमो ने समझाया हर बाजार वाले दिन मुझे अपने चाचा के भोजन के लिए यह खाना गिराना पड़ता है फिर उसने नदी की ओर देखा अब उनकी नाव यहां आती ही होगी मासिमो ने पनीर का एक टुकड़ा और एक पाव रोटी उठाई इससे पहले कि नाव पुल के नीचे से गुजरती उसने उन्हें फेंक दिया वे एक ही समय में नाव में जाकर गिरे बड़ी अजीब बात है कि दोनों चीजें एक ही समय पर कैसे गिरी अजनबी ने कहा बेशक ऐसा ही हुआ मासिमो ने उत्तर दिया मैं अपने चाचा के भोजन को नदी में गिरने नहीं दूंगा लेकिन पनीर भारी था उसे तेजी से गिरना चाहिए था और पहले गिरना चाहिए था आदमी ने कहा उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा क्या फिर अरस्तु का कथन गलत हो सकता है गुड मॉर्निंग प्रोफेसर गैलेलियो पुल पार करते समय शोर मचाने वाले छात्रों के एक समूह ने हंसते हुए और एक दूसरे को धक्का देते हुए कहा उस आदमी के पास चला गया क्या आप एक प्रोफेसर हैं उसने पूछा मैं हूं उस आदमी ने कहा लेकिन आज सुबह ऐसा लगा जैसे कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं फिर जैसे ही गैलेलियो धीरे धीरे आगे बढ़ा शैतान लड़कों ने उनका पीछा किया मासिमो अपनी बहन एंजला से मिलने के लिए बाजार चला गया जैसे ही उन्होंने अपनी गधा गाड़ी में माल लादा मासिमो ने कहा मैं अभी अभी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से मिला उन्हें इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि मैंने चाचा की नाव में ब्रेड और पनीर कैसे फेंका और उनकी इसमें दिलचस्पी क्यों है एंजला ने पूछा वे प्रोफेसर लोग अपना समय सोचने में बर्बाद करते हैं शायद वे ऐसा करते होंगे मासिमो ने स्वीकार किया उन्हें यह भी नहीं पता कि पुल से खाना नीचे कैसे गिराया जाता है मसीमो पूरे सप्ताह भर खेत के कामों में व्यस्त रहा सप्ताह के अंत में वो फिर से पुल पर गया जब प्रोफेसर उसके पास आए तो वो शर्म से मुस्कुराया क्या तुम आज भी अपने चाचा के लिए फिर से खाना गिराओगे गैलेलियो ने पूछा हां सर मसीमो ने उत्तर दिया देखिए वो आ गए हैं नाव तेजी से नदी में आगे बढ़ने लगी मासमो ने बिल्कुल सही समय का इंतजार किया फिर उसने ब्रेड और पनीर नाव में गिरा दिया गैलेलियो ने ध्यान से से सुना जब पैकेज फिर से एक गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरा फिर गैलेलियो ने सिर हिलाकर पूछा, अरस्तु इतना गलत कैसे हो सकता था क्या वो अरस्तु आपका मित्र है बाजार की ओर जाते हुए मासिमो ने गैलेलियो से पूछा प्रोफेसर हंसे काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता उन्होंने कहा अरस्तु लगभग दो साल पहले जीवित थे कई लोगों का मानना है कि वो अब तक के जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने ये समझाया कि घटनाएं कैसे और क्यों होती हैं जैसे चीजें कैसे गिरती हैं मासिमो ने पूछा बिल्कुल ठीक गैलेलियो ने उत्तर दिया उन्होंने कहा कि भारी चीजें हल्की चीजों की तुलना में तेजी से गिरती हैं लेकिन तुमने आज मुझे दूसरी बार दिखाया कि चीजें वैसे नहीं गिरती हैं गैलेलियो ने एक फल विक्रेता के ठेले पर रुकते हुए कहा मेरा जो सोच है वो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर गैलेलियो ने एक नाशपाती उठाई और उसे जमीन पर गिरने दिया वो नाशपाती इसलिए गिरी क्योंकि उसे गिरना ही था गैलेलियो ने कहा पृथ्वी में एक शक्ति है जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है फिर उन्होंने एक अंगूर को हवा में फेंका और उसे अपने मुंह में पकड़ लिया जब तक कि कोई चीज उसे गिरने से रोके नहीं फिर अरस्तु ने ऐसा क्यों कहा कि चीजें अलग अलग गति से गिरती हैं मासिमों ने पूछा मुझे नहीं पता गैले ने कहा लेकिन हम इतना जानते हैं कि ब्रेड और पनीर ने नाव तक समान दूरी तय की थी और हमने उन्हें एक ही समय पर गिरते हुए भी सुना इसलिए उन दोनों की गिरने की गति भी समान रही होगी गैलेलियो ने अलविदा कहा और फिर मासिमो उस ओर चला गया जहां उसकी बहन घर जाने के लिए सामान पैक कर रही थी वो कौन था एंजला ने मासीमो से पूछा मासीमो ने कहा वो प्रोफेसर गैलेलियो थे जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था प्रोफेसर बनने के लिए उसकी उम्र बहुत कम लगती है उसने भौं चढ़ाते हुए कहा वो जो कुछ भी तुम्हें बताएं उस पर यकीन मत करना हर कोई जानता है कि इंसान उम्र के साथ ही ज्ञान प्राप्त करता है उस दोपहर मासिमो ने अपने गधे को उसके बारे में सब कुछ बताया लोग कहते हैं कि अरस्तु बहुत चतुर था लेकिन अगर उसने कभी अपने विचारों का परीक्षण किया होता तो उसने पाया होता कि वो वास्तव में गलत था गधे ने अपना सिर हिलाया और फुकारने लगा हम्म hmm, मसीमों ने कहा मैंने केवल ब्रेड और पनीर गिराने की कोशिश की है हो सकता है कि अन्य चीजें अलग तरह से गिरती हूं फिर उसे एक हथौड़ा और एक टूटा हुआ बकल मिला उसने उन्हें पकड़ा और दोनों को एक ही समय छोड़ा मुझे लगता है कि वे दोनों एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे लेकिन मैं पक्की तौर पर यह नहीं कह सकता हूं उसने कहा शायद मुझे और अधिक ऊंचाई पर जाने की जरूरत होगी फिर मसीमो छत पर चढ़ा और उसने हथौड़े और बकल को फिर से गिराया वे अभी भी एक साथ गिरते हुए लगे तभी एंजेला मुर्गियों को चारा देने के लिए बाहर आई तुम यह क्या कर रहे हो उसने मासिमो से अरस्तु और गिरने वाले वस्तुओं की गति के बारे में पूछा एंजेला ने सिर हिलाया अगर तुम मुझसे पूछो तो महान अरस्तु सही था तुम जानती ही हो कि पंख कितनी धीमी गति से नीचे गिरता है चलो उसे करके देखते हैं मसीमों ने कहा उसने मुर्गे का एक पंख उठाया फिर उसने पंख और हथौड़े को एक साथ नीचे गिराया हथौड़ा सीधा जमीन पर गिरा लेकिन पंख धीरे धीरे ही नीचे उड़ता हुआ आया तुम सही कह रही हो मासिमो ने अपना सिर झुकाते हुए अपनी बहन से कहा चीजें अलग अलग गति से गिरती हैं अरस्तु उतना ही बुद्धिमान था जितना हर कोई कहता है मुझे यह बात गलेलियों को बतानी होगी अगले दिन मस्सीमों ने पुल पर और बाजार में गलेलियों की तलाश की लेकिन प्रोफेसर वहां नहीं मिले मुझे विश्वविद्यालय में जाकर उनसे मिलना होगा मासिमो ने निर्णय लिया खेत में काम करने वाले लड़कों को विश्वविद्यालय में घुसने की अनुमति नहीं थी लेकिन मासिमो ने एक गहरी सांस ली और वह संगमरबर की विशाल इमारतों में से एक के अंदर घुस गया हर ओर लोगों की भीड़ थी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया मासिमो इमारत से निकलकर जल्दी से खुले आंगन में आया वहां वो एक मूर्ति को देखने के लिए रुका जिसके नीचे पत्थर पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे काश मैं इन अक्षरों को पढ़ पाता उसने अक्षरों पर अपना हाथ फेरते हुए धीरे से कहा तुम यहां पर क्या कर रहे हो तभी उस पर एक आवाज गुर फिर एक बड़ा आदमी उसके पास आया मुझे प्रोफेसर गैले से मिलना है मासिमो ने कहा चलो उन्हें देखते हैं आदमी ने कहा उसने मासिमों को पकड़ा और उसे हॉल में घुमाया फिर वो एक खुले दरवाजे के सामने रुके प्रोफेसर उस आदमी ने कहा यह लड़का आपसे मिलने आया है गैलेलियो मुस्कुराए हां वो मेरा पुल वाला दोस्त है उन्होंने कहा कृपया अंदर आओ उस आदमी ने मासिमो को कमरे में धकेल दिया मासिमो ने गैलेलियो के कार्यालय में भरी किताबें और कागजों को घूर देखा मेज पर एक मोटी किताब ऐसी लग रही थी जैसे किताब में उससे कहीं अधिक शब्द हो जिन्हें मासीमो जानता था तुम यहां क्या लेकर आए हो गैले ने दयालुता से पूछा मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है प्रोफेसर मासिमो ने शुरू किया लेकिन ऐसा लगता है जैसे अरस्तु ने आखिरकार सही ही कहा था मासिमो ने गैलेलियो को बकल और पंख के प्रयोग के बारे में बताया गैलेलियो ने हंसते हुए कहा दिलचस्प है मैं भी चीजें गिरा रहा हूं गैलेलियो ने मासिमो को कागज की एक शीट और एक पत्थर दिया इन्हें एक साथ गिराओ मासमों ने उन्हें जितना हो सका उतना ऊपर उठाया और फिर अपने हाथ खोल दिए पत्थर फर्श पर गिरा जबकि कागज पंख की तरह धीरे धीरे तैरकर नीचे आने लगा फिर गैलेलियो ने कागज को मसलकर उसकी एक गेंद बना दी जरा फिर से कोशिश करो इस बार दोनों वस्तुएं एक साथ फर्श से टकराई क्या हुआ मासिमो ने हाँफते हुए कहा वो हवा है गैलेलियो ने उत्तर दिया हवा हमारे चारों ओर खाली जगह की तरह दिखती है कागज के एक टुकड़े की सतह काफी बड़ी होती है इसलिए जब तुम उसे गिराते हो तो हवा कागज को थोड़ा ऊपर उठाए रखती है और उससे कागज को गिरने में अधिक समय लगता है मासीमो ने धीरे से अपना सिर हिलाया लेकिन कागज को मसलकर जब आपने उसकी सतह को छोटा कर दिया तब हवा उसे ज्यादा नहीं रोक पाई फिर उसने कागज की गेंद उठाई कागज और पत्थर एक ही गति से गिरे इसलिए अरस्तु वास्तव में गलत था हाँ लेकिन मुझे इस बात को साबित करना होगा गैलेलियो ने कहा लोगों के दिमाग को बदलना आसान नहीं होता है मासिमो ने कहा आप लोगों के सामने चीजें गिराकर उन्हें प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं हाँ लेकिन कहा गैले ने आश्चर्य से पूछा तभी पुरानी मीनार की घंटियां बजने लगी घंटा घर मसीमो ने कहा वो हमारे आस की सबसे ऊंची इमारत है गैलेलियो मुस्कुराए मैं विश्वविद्यालय से सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा क्या तुम मेरी मदद करोगे अगले दिन मासिमो ने अपना काम जल्दी से निपटाया और फिर वो शहर चला गया पीसा की मीनार के आसपास पहले से ही कई लोग जमा थे जैसे ही मासिमो भीड़ के बीच से गुजरा उसने गुस्से भरी बातचीत के कुछ अंश सुने गैले एकदम पागल है महान अरस्तु को चुनौती देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम अरस्तु के नाम पर रखा गया है मैं इस प्रोफेसर को अपने नाम का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा मैसीमो ने गैलेलियो को शिक्षकों और छात्रों से घिरा हुआ पाया अरस्तु नाम के लड़के ने पुकारा प्रोफेसर मुझे आपके प्रदर्शन में बहुत दिलचस्पी है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं जैसे ही लड़का नीचे झुका उसके दोस्त एक कुटिल हंसी हंसे मासिमो ने बड़े लड़कों के बीच से अपनी राह बनाई मैं प्रोफेसर की मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ उसने घोषणा की गैले अरस्तु को देख मुस्कुराए धन्यवाद लेकिन मेरे पास पहले से ही एक सहायक है गैलेलियो और मासिमो मीनार में कई तोप के गोले लेकर गए अरस्तु नाम के छात्र ने अपना सिर दरवाजे में घुसाया और मासिमो पर व्यंग किया उन गेंदों में से एक का वजन तुम्हारे जितना होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा नहीं धन्यवाद मासिमो ने कहा और उसने अरस्तु नाम के लड़के को बाहर धकेल दिया फिर उसने झट से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी एक, -एक करके मस्सीमो भारी तोप के गोलों को मीनार की चोटी तक ले गया मीनार की चोटी पर से मासिमो ने नीचे छोटे छोटे चेहरों का एक समुद्र देखा प्रोफेसर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पीसा आपका प्रदर्शन देखने आया है मासिमो ने और गैलेलियो ने दो लंबे बोर्ड रखे तख्तों के बीच उन्होंने एक तोप का गोला और एक छोटा बंदूक का गोला रखा गैलेलियो ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और मासीमो से तैयार रहने को कहा अब छोड़ो गैलेलियो चिल्लाया उन्होंने बोर्ड खींचा और पिछला टुकड़ा आगे बढ़ाया दोनों गेंदें एक ही पल में किनारे से लुढ़क गईं। जैसे ही मासिमो ने उन्हें गिरते देखा तो उसके लिए समय धीमा होने लगा फिर वे दोनों गोले जोर से जमीन पर एक साथ गिरे पहले तो एक दम सन्नाटा छा गया फिर लोगों ने जो देखा था वो उस पर बहस करने लगे उन्होंने नारे लगाने शुरू किए फिर से दोबारा गैलेलियो और मासिमो ने प्रदर्शन को बार बार दोहराया अंततः अरस्तु नाम का छात्र भी सहमत हो गया बड़ी गेंद और छोटी गेंद दोनों एक साथ नीचे जमीन पर आकर गिरी थीं। इसलिए वे दोनों गेंदें समान गति से ही गिरी होंगी जब गैलेलियो और मासिमो मीनार से नीचे उतरे तो भीड़ खुशी से झूम उठी गैलेलियो और मासीमो ने हाथ हिलाया बहुत अच्छा मेरे युवा मित्र गैलेलियो ने कहा तुमने केवल प्रश्न पूछकर और इस पर ध्यान देकर कि चीजें वास्तव में कैसे गिरती हैं एक महान रहस्य को उजागर करने में मेरी मदद की है तुम्हारे पास उस तरह का दिमाग है जिसे पढ़ाने में मुझे आनंद आएगा क्या तुम मेरे छात्र बनना चाहोगे जरूर मास्युबा ने उत्तर दिया मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ चीजें कितनी तेजी से नीचे गिरती हैं क्या नीचे गिरते समय उनकी गति और तेज होती जाती है अगर मैं किसी चीज को गिराने के बजाय उसे फेंक दू तो क्या होगा गैलीलियो मुस्कुराए विश्वविद्यालय में तुम उन सभी चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ खोज सकते हो और साथ में तुम हमारी सामान्य चीजों को असामान्य तरीके से देखने में भी मदद करोगे ये कहानी पंद्रह में घटित हुई जो कई नई वैज्ञानिक खोजों के लिए एक रोमांचक समय था छब्बीस साल की उम्र में गैलेलियो पीसा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे उन्होंने ये पता लगाने के लिए प्रयोग करना शुरू किया कि चीजें कैसे और क्यों गिरती हैं एक के अनुसार गैलेलियो ने अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए पीसा की झुकी मीनार से वजन गिराए थे इतिहासकार निश्चित नहीं हैं कि ये घटना वास्तव में घटी थी या नहीं क्योंकि उसका कोई प्रत्येकदर्शी विवरण मौजूद नहीं है कहानी के इस संस्करण में गैलेलियो और मास्मो जो की एक काल्पनिक चरित्र है दो गिरती वस्तुओं की गति की तुलना करते हैं ये देखने के लिए कि क्या उनमें से एक दूसरे से पहले गिरती है यदि आप उनके प्रयोग को आजमाएं तो आप पाएंगे कि आप वस्तुओं को जितना ऊपर से फेंकेंगे तो ये देखना उतना ही आसान होगा कि वे एक ही समय में जमीन पर गिरती हैं या नहीं इस प्रयोग को वस्तुओं के भिन्न भिन्न जोड़ियों के साथ करें यदि वे एक साथ गिरती हैं तो वे समान गति से यात्रा कर रही होंगी गैलेलियो ने गेंदों को ढाल से नीचे लुढ़काने के भी प्रयोग किए उन्होंने गतिमापी और पाया कि गेंद ढाल के नीचे जितनी करीब आती थी वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती थी गति में इस परिवर्तन को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं गैलेलियो ने अपने अवलोकनों और प्रयोगों के माध्यम से कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें की आज गैलेलियो को आधुनिक विज्ञान के महान हीरो में से एक माना जाता है गति शब्द का अर्थ होता है कि कोई चीज एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करती है उदाहरण के लिए एक कार कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है या फिर एक कछुआ प्रति मिनट कितने इंच चलता है आप गति कैसे ज्ञात कर सकते हैं गति ज्ञात करने के लिए आप दूरी को समय से भाग दें 1500 के दशक में शिक्षा के बारे में एक नोट तब एक प्रतिभाशाली किसान लड़के के लिए स्कूल जाना संभव तो था लेकिन वो बहुत असामान्य था आमतौर पर केवल अमीर और केवल लड़के ही विश्वविद्यालय जाते थे